सुबह के बज चुके थे और आसमान में गजब की शांति छाई हुई थी सड़क के किनारे बस कुछ लोग टहलते हुए नजर आ रहे थे विक्रांत को कोई जल्दी नहीं थी सो वो बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता हुआ ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था गाड़ी चलाते हुए ही उसने एक सिगरेट जला कर अपने मुंह में लगा लिया ताकि वो आज के कोडवर्ड को जान सके जैसे उसने सिगरेट जलाया तुरंत ही उसे जोर की खांसी आई और फिर उसे एक आवाज सुनाई पड़ी आज उसे अदृश्य शक्ति द्वारा कोडवर्ड में पहाड़ शब्द दिया गया था ये कोडबर्ड मिलने के बाद विक्रांत की एनर्जी थोड़ी और बढ़ गई उसे बहुत खुशी हुई दरअसल अब वो पानी वाले कोडवर्ड से बोर हो चुका था आज हो सकता है की इसके इन्वेस्टिगेशन में कुछ सक्सेस मिल जाए विक्रांत मनी मन सोचने लगा ऑफिस पहुंचने के बाद विक्रांत ने सबसे पहले कार को पार्किंग में खड़ा किया और फिर रिवॉल्वर लेकर इसे वेपन डिपार्टमेंट में सबमिट करने के लिए चला गया यह ऑफिस 24 आवर ओपन रहता है विक्रांत ने फटाफट अपनी रिवॉल्वर जमा किया और फिर दूसरे ब्लॉक में मौजूद अपने ऑफिस ऑफिस में आ गया। के भीतर घुसने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है लेकिन ऑफिस की लाइट ऑन थी ऐसा लग रहा था की यहाँ इस वक्त भी कोई ना कोई काम कर रहा है ऑफिस के बीचों बीच में तीन वाइट बोर्ड पड़े हुए थे जिस पर इस केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नोट किया गया था दो व्हाइट बोर्ड पर तो इगतपुरी में हुई चोरी और मर्डर केस की सारी इन्फॉर्मेशन थी बाकी बचे एक व्हाइट बोर्ड पर 1994 में मिली लड़की की डेड बॉडी वाले केस की इन्फॉर्मेशन नोट की गई थी विक्रांत मनी सोच रहा था कि अगर यहाँ पर अब गोल्डन टॉम्ब और वहाँ की स्टोरी भी ऐड करनी हो तो फिर एक और बोर्ड लगाना पड़ेगा विकांत बड़े ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देख रहा था की अचानक उसने अपने पीछे ऐसी एक आवाज़ सुनाई पड़ी विक्रांत तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आये पता चला है क्या? जैसे ही आवाज विक्रांत और, और नींद में लग रही थी नैना तुम घर चली गई होती विक्रांत ने अपनी जैकेट उतार कर नैना के ऊपर डालते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर क् रहे हो इतनी रात को क्यों भागे चले आए हो नैना ने अपनी आंखें भी नहीं खोली और विक्रांत से दोबारा सवाल किया नहीं नहीं कुछ खास नहीं है विक्रांत ने जवाब दिया मैं बस ऐसे ही केस एनालिसिस के लिए आया हूं। कल रात सो गया था आराम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन तुम तुम आराम करो बहुत थक गई होंगी सो तो जाओ सो जाओ मैं कर रहा हूँ तब तक काम विक्रांत जानता था कि नैना रात भर काम करती रही थी उसके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है इतना बड़ा केस और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे पूरे डी नगर ब्रांच की तरफ से लीड करना है विक्रांत तब तक नैना के बगल में खड़ा रहा जब तक कि वह गहरी नींद में सो नहीं गई। नैना को देखते हुए विक्रांत मनी मन सोच रहा था कि और खुद से वादा कर रहा था नैना तुम चिंता मत करो मैं इस बार भी तुम्हें तो निराश नहीं करूंगा तुम बस देखती जाओ मैं ये कैसे ये पूरा केस सॉल्व करके दिखाता हूँ इसी वादे के साथ विक्रांत व्हाइट बोर्ड की तरफ पलटा और उस पर नोट की हुई सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान ऐसी देखने लग गया सब कुछ काफी ध्यान ऐसी देखने और समझने के बाद उसने एक और बोर्ड वहाँ लाकर लगा दिया फिर उस पर गोल्डन टॉम्ब और गोल्डन पिलर वाली सारी स्टोरी नोट करने लग गया जब तक वो ये काम खत्म करके फ्री हुआ तब तक काफी सुबह हो चुकी थी बाहर अंधेरा बिल्कुल खत्म हो चुका था और उसकी जगह पर इतना उजाला आ चुका था कि वाइट बोर्ड साफ साफ नजर आने लग गया था नवाब हामिद खां का बनवाया हुआ गोल्डन टॉम्ब उसका सेनापति शेख अहमद और फिर चोरी गोल्डन पिलर मकबरे के भीतर लाश पुरातत्व विभाग के तीन एक्सपर्ट लाल लहंगे वाली लड़की की लाश सब कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड था अभी कई सारे सवालों के जवाब खोजना बाकी था विक्रांत एक एक कड़ी मिलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा था पुरातत्व विभाग के तीन एक्सपर्ट्स इस केस में इनका क्या रोल है विक्रांत ने सोचा क्या ये लोग सच में इगतपुरी मकबरे में गोल्डन पिलर की तलाश में आए थे तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां सच में गोल्डन पिलर था और फिर अगर ऐसा था तो फिर चोरों ने सिर्फ एक एक्सपर्ट को क्यों मारा बाकी दोनों को क्यों छोड़ दिया मिस्टर अय्यर और उनके बाकी दोनों साथियों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी तो वो तो एक दूसरे को नहीं मार सकते और फिर अगर वहां मकबरे के भीतर गोल्डन पिलर था तो फिर पुलिस ने अभी तक उसे बरामद क्यों नहीं किया कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर उस गोल्डन पिलर को लेकर फरार हो गये और अगर बाकी के दोनों एक्सपर्ट्स कहाँ हैं दूसरी चीज अगर गोल्डन पिलर वहाँ नहीं था तो फिर ये चोर बाकी का खजाना अपने साथ चुरा क्यों नहीं ले गए क्यों सब कुछ वहीं छोड़कर गए विक्रांत वाइट बोर्ड के सामने खड़े खड़े इन सब बातों पर विचार कर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा लग रहा था कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जैसा कि तारिक ने गोल्डन पिलर के बारे में बताया था कि नवाब हामिद खान के सेनापति ने गोल्डन टॉम्प मनवाते समय वहां पर इस्तेमाल किए जाने वाले सोने की चोरी की थी और फिर उसे अपने घर में छुपा रखा हुआ था और फिर बाद में जब उसकी मौत हो गई तो फिर उसके घर वाली जगह पर ही सेनापति शेख अहमद का मकबरा बनवाया गया था और फिर उसके मकबरे में उसकी सारी संपत्ति को भी समाहित कर दिया गया था लेकिन यहाँ पर विक्रांत को एक बात थोड़ी खटक रही थी अगर शेख अहमद ने गोल्डन टॉम्प का सोना चुरा कर अपने घर में रखवाया था तो जाहिर है कि इसके बारे में किसी और को भी खबर रही होगी और फिर ये भी हो सकता है कि उसे पता हो कि शेख अहमद ने ये सब सोना चोरी किया था तो फिर उसने भी शेख अहमद का मकबरा बनवाते समय असली सोने को गायब कर दिया हो और फिर वहां पर नकली सोने से उसका मकबरा बनवा दिया हो हो सकता है कि जिस तरह से उस वक्त शेख अहमद ने नवाब हामिद खान और वहाँ की प्रजा के साथ धोखाधड़ी की थी वैसी ही धोखाधड़ी इन चोरों के साथ भी हुई हो ये सब सोचते हुए ही विक्रांत के मन में ख्याल आया कि कहीं वो बहुत ज्यादा मन गढ़ कहानियां तो नहीं बनाने का लग गया क्या बकवास है ये सब पूरे डी नगर ब्रांच में कोई न कोई तो इतना बेवकूफ था और न ही कोई इतना बहादुर जो की नैना और विक्रांत के आगे उनके रिलेशन के बारे में कुछ बोल सके पुलिस वाले भी जानते थे कि एक तरफ तो विक्रांत जैसा सिर्फ पुलिस ऑफिसर है और दूसरी तरफ नैना भी कम नहीं है और जब तक ये दोनों अपने रिलेशन को लेकर कोई खुला ऐलान नहीं कर देते हैं तब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई इन पर उंगली उठा सके सुबह तो होने के बाद जब धीरे धीरे पुलिस वाले ऑफिस पहुँचने शुरू हुए तो उस वक्त वहाँ ऑफिस के रूम में सिर्फ विक्रांत तो और नैना ही थे नैना अभी भी वहाँ एक साइड में पड़ी टेबल पर सोई हुई थी और विक्रांत व्हाइट बोर्ड में घुसा हुआ था उन दोनों के बीच कोई बात भी नहीं हुई थी दरअसल जब विक्रांत यहाँ पहुंचा था तब नैना नींद में थी और फिर ऊपर से वो इस वक्त विक्रांत से थोड़ी नाराज भी चल रही थी क्योंकि उसने मोनिका की जान बचाई थी और फिर नैना ने अपने सामने ही मोनिका को विक्रांत के गले लगते देख लिया था तो मौका होने के बाद भी उन दोनों में से किसी ने भी ज्यादा बात करने की या करीब आने की पहल नहीं की थी लेकिन इस तरह से विक्रांत और नैना को अकेले एक कमरे में देखकर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के बीच उनके रिश्ते को लेकर बातचीत होनी शुरू हो गई थी हालांकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रांत और नैना के आगे कुछ कह सके विक्रांत सर ने आते ही नया व्हाइट बोर्ड भी लगा दिया रितेश ने ऑफिस में घुसते ही कहा और चलता हुआ विक्रांत का कहीं पहुंच गया फिर उसने बोर्ड में से देखते हुए कहा गोल्डन प्लर विक्रांत सर ये क्या है ये कोई नई स्टोरी है क्या लेकिन विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो अभी भी व्हाइट बोर्ड में ही बड़े ध्यान से देखता रहा हम्म विक्रांत तुम बताते क्यों नहीं कोई नया क्लू मिला है क्या रितेश कुछ पूछ रहा था तुमसे अब तक नैना भी सोकर उठ गई। वो ऑफिस की टेबल पर ही सोई हुई थी और कमरे की लाइट भी पूरी रात जल रही थी ऐसे में उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और बाल भी काफी बिखरे हुए थे मैंने तुमसे मकबरे से चोरी हुए सामान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था लेकिन तुम पहले पोल मंडी से ना जाने किसको पकड़ लाए और फिर अब ये नई स्टोरी गोल्डन टॉम्प ये सब क्या है बताओगे कुछ तुम्हारा काम इतना कंफ्यूजिंग क्यों रहता है नैना आगे कहा फिर अचानक से विक्रांत अपनी खाली दुनिया से बाहर निकला उसने फिर सभी को इस गोल्डन टॉम्प और गोल्डन पिलर वाली स्टोरी बताई विक्रांत की ये नई स्टोरी सुनने के बाद एक बार के लिए तो सभी सन्न रह गए। वो विक्रांत को अब और असाधारण नजरों से देखने लग गए समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी हर केस पर काम करते हुए इतनी अजीबोगरीब बातें कहां से खोज लाता है